रेडियो प्लेबैक बैक इंडिया और हेडफोन के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का नमस्कार बोलती कहानिया कार्यक्रम में आपका स्वागत है आज आपके लिए प्रस्तुत है एक लघु कथा पलिहारी गुरु आपने लेखक और वाचक अनुराग शर्मा India. मालिक जे इतने उम्रदार लोग आपके पास लिखना पढ़ना सीखने क्यों आते हैं अरे गधे हैं इसलिए आते हैं। हैं सोचते लिखना पढ़ना सीखकर कर कभी शायर बन जाएंगे और मुशायरे लूट लाया करेंगे। मुशायरों में तो बहुत भीड़ होती है वहां लूट मार करेंगे तो लोग पीट पीट के मार ना डालेंगे अरे लल्लू तू भी ना बस अरे वो लूट नहीं लूट का मतलब है बढ़िया शेर सुनाकर वाहवाही लूट लेना तो उन्हें पहले से लिखना नहीं आता है क्या ना ना बिल्कुल नहीं आता अफ्वल दर्जे के धामण हैं सबके सब लेकिन मालिक आप तो उनकी बात सुन के वाह वाह जय हो गच्चब सुबह नल्लाह ऐसे कहते हैं जैसे उन्हें बहुत अच्छा लिखना पहले से आता है अरे तारीफ़ करता हूँ तभी तो ये प्यादे मुझे गुरु मानते हैं लिखना सिखा दूँगा तो मुझी से सीखकर मुझे ही सिखाने लगेंगे बुद्धू